शो टॉक ज्यों था त्यों ठहराया नंबर एट पहला प्रश्न योग वाशिष्ट में यह श्लोक है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 ये संसार को छोड़ के त्याग को उपलब्ध हुए ज्ञान को उपलब्ध हुए कृष्ण तो संसार में रह के ज्ञान को उपलब्ध हुए ये असली कसौटी है आग में बैठे रहे और परम शांति को अनुभव किया आग से भाग गए भगोड़े हो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 उस चिकित्सक ने पूछा कि कुछ लाभ हुआ उसने कहा लाभ तो हुआ दिन तो बिल्कुल ठीक हो गए मगर रात बड़ी मुश्किल अब दिन ब दिन ठीक हो रहा हूं सो उसने बेचारे ने दिन का ही हिसाब रखा सो दिन तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक गुजर जाते हैं क्योंकि भावना बिल्कुल मजबूत कर ली 24 घंटे एक ही भावना करता हूं कि दिन बिल्कुल ठीक मगर रात रात बड़ी बेचनी आ जाती है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 अब यहां तो रोज ही कोई मर रहा है कोई तुम्हारी अकेली पत्नी मर रही रोज कोई मरता है न मालूम कितनी बीमार आती यहां का हर एक बीमारी से वो आंदोलित होने लगे तो वो खुद ही मर जाए कभी कब मर जाए तो वो धीरे धीरे कठोर हो जाता है सख्त हो जाता है उसके चारों तरफ एक परत गह गहरी हो जाती जिस परत को पार करके कीटाणु भी प्रवेश नहीं कर सकते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 यह तुम्हारी निजता है तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी सहजता है इस सहजता में ही आनंद है सहजानंद